सही बिंदो ने मेरा कौकर में बोलाया तो मैं मेरे को याद गया कि गया जी, जाके का राग लेकर आया जो के जाके हाथ का दिखाया। कि या चर्च में गया हिंदू का नहीं तो मुसलमान का मुसलमान का नहीं तो क्रिस्तान का किसी न किसी का भगवान मेरा बात सुनेगा सुन <laughs> लिया बिंदु मेरा बात सुन लिया मुर्गा रिंदो तुम्हें कैसा काटा जी बोलना तुम अपने मास्टर जी को याद नहीं किया या बोला जी बोलो टुपू टुपू क्यों आप थोड़ा चुप रहना तो फिर हम बोलना हम सारी बिंदु हम एक्साइटमेंट में बहुत बोला हम आप बोल शाम को क्या कर रहे हैं मास्टर जी आज शाम को हम हम दोस्त के पास टिफिन खाना अच्छा मेरी जुकाई में टिफिन खाते रहते है टिफिन एक बार खाया जी काली इडली वो भी बगैर सांबर बगैर चटनी का त्या कितना दुबला अरे क्या आज आप ऐसे कीजिए कि टिफिन की जगह आप मुझे ठीक साढ़े पाँच बजे पाक में मिलने जाएगी साढ़े पाँच बजे क्यों जी आधा घंटा लेट पाँच बजे आएंगे नहीं नहीं पाँच बजे नहीं ठीक साढ़े पाँच बजे ना एक मिनट इधर ना एक मिनट उधर आप नाराज नहीं होना जी आप जैसा बोलेंगे हम वही सा करेंगे साढ़े पाँच बजे हाँ? बिंदु जी के हाँ, लीजिए <laughs> अच्छा बोला आज मुझे कोई अच्छा सा गीत गीत सुना कौन सा गीत कोई जो भी तुम्हें पसंद ओह दूर अटो, दूर हटो हटो है दुनिया वालो हिंदुस्तान हमारा है लो ये भी कोई गीत है हाँ? ये तो कोई मार्चिंग सॉन्ग है अच्छा देखो मुझे कोई प्यार भरा गीत सुनाओ ना वो जाने वाले बालमवा लाउट क्या लाउट क्या मैं जानती हूँ तुम मुझे छेड़ रहे हो क्या मैं तुमसे बात नहीं करती सुना कोई प्यारी कभी था सुना बात यह गुरु गुरु बिंदु जी मेरे गुरु जी है ना उन्होंने मुझे कहा है सिवाय घर के किसी दरिया के किनारे या किसी बाग में या किसी झाड़ के नीचे कभी गाना नहीं गाना नहीं तो तेरा गला बिल्कुल बेकार हो जाएगा अच्छा। हाँ अगर आप चाहती हैं कि मैं उम्र भर की सीखी विद्या को भूल जाऊ तो ठीक है मैं गा देता हूँ नहीं नहीं नहीं नहीं भोले तुम्हारे गीत सुनने के लिए तो मेरा सारा जीवन पड़ा हुआ है अभी भोला हाँ भोला अरे ये तो तुम्हारे मास्टर जी आ रहे हैं हाँ आज मैंने तो बुलाया न यहाँ ये बात है तो आज फिर मेरा सर फोड़ने का इरादा है क्या हाँ इरादा तो है लेकिन कुछ और देखो तुम इस दरख के पीछे छुप जाओ फिर देखो क्या होता है चलो ना जल्दी करो टाइम देखना देवी आप हमको साढ़े पांच बजे बोला ना हम बराबर साढ़े पांच बजे जो बोला बहुत अच्छा जाएगा हम जिससे प्यार करता ना वह छोकरी के साथ में मेरा शादी भी होगा हम सिंगल ऐसी डबल होगा ऐसा बोला जो अच्छा मास्टर जी एक जो ने मुझको भी यही कहा देवी जो चिलो को बहुत सच्ची बात बोलता आप उनका बात मानना लेकिन मास्टर जी उसने ये भी कहा था कि जो लड़का मुझसे प्यार करता है ना उससे मेरी शादी नहीं होगी ये को बहुत बंडल उनका बात नहीं मानना आप लेकिन मैंने तो बात मान ली और अपने लिए एक लड़का भी फिक्स कर दिया आपको बताओ कैसा मजाक करता जी आप हम <laughs> वो लड़का ना आप हम को हम को कैसे बताएंगे हम आपका होने वाला वर्र जी, अगर आप वर हैं तो मैं पति वर हूँ बोला वो दिन तुम गुडलक से बच गया था जी। अब क्या मारेंगे तेरा बचेंगे नहीं ओ मास्टर जी वोला जी, ये कहाँ जाएंगे यही तो है मेरे सोहर के होने वाले मालिक इनको जरा प्रणाम कीजिए अपने दिल को समझाइए और गाँव वापस चले जाइए टिकट का खर्चा मैं दूंगी टिकट का खर्चा देना था कोई जरूरत नहीं थी <Sapartcause>, ये सब कुछ आप बोल के हमको सब कुछ दे दिया हमें नहीं टना मांगता था जी हम मुनक का जाना मांगता था आपके वजह से हम इधर टहरा आपको हमने अपना सब कुछ दिया कला भी दिया पर आज आप बोलते हमको जाने को हमें जाता तेरी ले, लेकिन एक बात याद रखना आप जाऊंगा मैं तेरे को सांझ सवेरे फिर भी तेरे को तेरा नाम को आवाज मई नहीं दूंगा आवाज मई नहीं दूंगा आवाज मई नहीं देगा जी नहीं देगा आवाज बिंदु तुमने बेचारे का दिल तोड़ दिया हो, कहीं और जोड़ लेगा अच्छा हुआ ना गलत फहमी तो दूर हुई चलो अरे अच्छा अच्छा सुना क्या हाल है, है? बहुत बुरा हाल है गुरु है फिर कौन सी मुसीबत आ तबकी है क्या बताऊँ गुरु कल बिंदु की सालगिरा है मुझे गाने के लिए कहा है इसमें रोने की कौन सी बात बात है? है। हम किस मर्द के दवा बोल। गुरु, अब बिंदु भी मुझसे प्यार करने लगी क्या मैं इतना बुरा हूं कि वो मुझे प्यार दे और मैं उसे धोखा दू सोचता हूँ क्यों ना उसे जाके कह दू मेरी बिंदिया मुझे गाना वाना नहीं आता मुझे तो सिर्फ तुझसे प्यार करना आता है हा? बोले ऐसा नहीं कहना वरना छुट्टी हो जाएगी हाँ मोहब्बत और में झूठ के बगैर काम नहीं चलता तेरी है गुरु भाई बोले हमारी तो ये राय है कि जब तक ऐसा चलता है चलाते चलो करेक्ट शादी के बाद सब कुछ बता देना <laughs> <laughs> पी hmm. बर्थडे भी, भी गाल खाना पीना भी हो गया मगर वो सरप्राइज आइटम कहाँ है इतनी भी? हाँ। चलो हैं। अच्छा बाबा, सुनिए की, जरा सुनिए ना। सुनिएगा नमस्ते जी साल गिर मुबारक हो आपको थैंक यू सुनिए आपने वादा किया था ना कि मेरी पे आप गाना गाएंगे देखिए जी वो गाना, गाना, गाना, गाना, गाना गाने के लिए देखिए ना लड़कियाँ बेताबी जन मरी जा रही हैं मैं इन सबको वादा दे चुकी हूँ कि आप जरूर गाएंगे आपको गाना ही होगा हाँ लेकिन बिंदु जी मैं आज इस शुभ दिन पर आपसे कुछ कहना चाहता था ऐसे नहीं।, नहीं आज जो भी कहना है वो गाकर कहिए क्या कहना है